दिल है मुश्किल जीना यहां जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान ए दिल है मुश्किल जीना यहां जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं कही मोटर कहीं मिल मिलता है यहां सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामो निशान जरा हटके जरा बचके यह है बॉम्बे मेरी जान ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा बचके जरा हटके यह है बॉम्बे मेरी जान नमस्कार हमने एक बात कही कि आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है और साहब आज मेरी आवाज में थोड़ी खनक ज्यादा होगी और थोड़ी सी तेजी भी ज्यादा होगी अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों देखिए कुछ अंदाजा तो आपने गाना सुनकर यानी शुरू में जो गाना आया आपने उससे कुछ अंदाजा तो लगाया ही होगा बताइए बताइए क्या अंदाजा लगाया हां आप काफी हद तक सही हैं आज मैं आपसे सिर्फ बंबई की बात करने जा रहा हूं अब आप सोचेंगे साहब फिरिए बंबई की बातें क्यों बहुत सी बहुत बार तो बंबई की बातें हो चुकी है नहीं नहीं नही, नही, नही, नही। वो जो बंबई की बातें हुई थी ना वो बंबई में बैठ के नहीं हुई थी और आज की जो बातें हो, तो हो रही हैं ये तो भैया बंबई में बैठ के हो रही हैं <laughs> चलिए ज्यादा सस्पेंस और बातों को बढ़ाता नहीं हूं बस आपको सच सच यह बता दूं होता यू था कि हर बार जब हम बंबई आते थे ना तो वो वाक्य सेंटेंस में एक होता है ना वर्क मतलब वो कर्ता कर्म क्या क्या ऐसे होता है ना कुछ तो पहले क्या होता था कि कर्ता हम होते थे यानी कि हमारी वजह से परिवार बंबई आता था अब की बार साहब दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ गई और हम अब की बार बंबई आए इसलिए क्योंकि हमारी पत्नी को बंबई में काम था तो हर बार पत्नी हमारे साथ आती थी इस बार हम पत्नी के साथ आए अब चलिए काम की बात तो छोड़ दीजिए साहब चाहे ऐसे आए हो चाहे वैसे आए हो बंबई तो पहुंच ही गए तो हमें साहब बंबई आए हुए तीन चार दिन हो चुके हैं अब साहब जब बंबई में हवाई जहाज ने नीचे उतरना शुरू किया तो एक बार फिर वही जादू जो हर बार हवाई यात्रा में बंबई में घुसते समय होता था वही जादू फिर से छा गया वो ऊंची ऊंची इमारतें और नीचे बहुत लंबी चौड़ी झोपड़पट्टी एक सड़क हम दोपहर में आ रहे थे दोपहर में बंबई में उतरे एक सड़क जिस पर हजारों हजार गाड़ियां चलती हुई वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कीड़ों की तरह चल रही थी मगर गाड़ियां तो नजर ही आ रही थी और पूरी सड़क गाड़ियों से ही भरी हुई थी बसें लोकल ट्रेन की लाइन्स यह सब देख करके एक तरह का जादू सर छा गया मैं आपसे बताता हूं ना मैं बार बार कहता हूं कि देखिए मैं तो बातें करता ही रहता हूं तो मैंने हवाई जहाज में भी पत्नी बगल में बैठी थी उसको बताना शुरू किया अरे यार कितना अच्छा लग रहा है ये है वो है बंबई शहर जादू है साहब हम लोग तो तीसरा व्यक्ति जो बैठा था वो आश्चर्य से मुंह फाड़कर हमारी ओर देखने लगा उसने सोचा कि यार ये देखने में तो पतरून कमीज पहने हुए साहब ऐसे नहीं लगते जो बंबई पहली बार जा रहे होंगे मगर इनकी बातों में इतना उत्साह है जैसे कि ये पहली बार बंबई शहर देख रहे हैं उसकी नजरों में वो सवाल पड़के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे बताया कि भैया बहुत दिनों बाद बंबई देख रहा हूं तो लगता है जैसे पुरानी यादें उमड़ घुमड़ मेरे जबान पर चली आ रही हैं और मुझे मेरे मन में इतना उत्साह है, है कि मुझे उसको बताने का मन कर रहा है अब यहाँ पर कोई और तो है नहीं आप भी नहीं सुनेंगे मेरी बात तो इसीलिए अपनी पत्नी को दोबारा तिबारा चौबारा पाँच बारह ये सब बातें बार बार बता रहा हूं वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी नजरें फेर ली मतलब ऐसा नहीं कि नजर फेरना वो वाली नजर फेरना नहीं उन्होंने नजरें मुझ पर से हटा ली खैर साहब हवाई जहाज उतर गया हम बंबई हवाई अड्डे पर उतर गए और बस बंबई की धरती पर कदम रखते ही वो जो पसीने की धार सिर के बालों से निकलनी शुरू हो गई उससे एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो गई हां साहब वो बंबई की उमस भरी गर्मी जिसको कि हम लोग करीब करीब भूल से चुके थे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कहेंगे भूल से चुके थे मगर उसकी सिर्फ बातें याद रह गई थी वो गर्मी नहीं याद थी जब वो पसीना बहने लगा फिर किसी तरह से बस में घुसे और बस में घुस तो गए सब लोग एक साथ ही मगर जितने जल्दी लोगों ने सीट पकड़ी उस बस में अब आप समझ सकते हैं साहब कि एयरपोर्ट में हवाई जहाज से जो मतलब हवाई अड्डे तक लाने वाली जो बस होती है उसमें सीट पकड़ने की इतनी तेज दौड़ आपको शायद ही कहीं और नजर आती हो वो बंबई निवासियों की खासियत है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया लोकल ट्रेन की यात्रा जो है वो सेलाइन वाटर की तरह शायद हमारे नसों में डाल दी गई है कि भैया जैसे ही घुसो पहले सीट पकड़ने की बात सोचो खैर साहब हम पहुंच गए एक प्रीपेड टैक्सी लिया बंबई में उतरते ही ऊबर और ओला तो हम भूल से गए काली पीली टैक्सियां इसकी याद आने लगी और हमने ऊबर ओला छोड़कर काली पीली टैक्सी के लिए प्रीपेड टैक्सी के काउंटर पर जाकर टिकट ले लिया आए साहब प्रीपेड टैक्सी में बैठे मगर अब देखिए पहला शौक जो हमें लगा प्रीपेड टैक्सी में हमने जब अपना सामान रखने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं साहब पीछे डिक्की में नहीं आएगा ऊपर रख देते तो जब हमने सामान ऊपर रखने के लिए अपने अटैची उठाने की कोशिश की तो वहीं पर एक सज्जन मदद करने के लिए आ गए उन्होंने मदद तो कर दी और हमने भी अपना हाथ लगाया उन्होंने भी हाथ लगाया टैक्सी ड्राइवर साहब किनारे खड़े रहे हमने साहब वो सामान ऊपर चढ़ा दिया और हम बैठने लगे अपने सीट पर तो उन सज्जन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो मुझे समझ आया कि ये टैक्सी में सामान चढ़ाने वाले हमने भाई उनको दस रुपए दे दिए दस रुपए देख करके उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि देख रहे हैं क्या दे रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा ये क्या दे रहे हैं मैंने कहा भाई ये दस रुपए आपको नहीं समझ आ रहा तो वो बोले दस ही होता है क्या मैंने कहा कि आपने सूचना तो नहीं दी थी कि कितना होता है तो मेरे हिसाब से ये दस कुछ ज्यादा ही है वो फिर टैक्सी ड्राइवर के पास आकर खड़े हो गए क्योंकि इतनी देर में टैक्सी ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया था मैं अपनी सीट पर बैठ गया था टैक्सी ड्राइवर बोला कि जो दे रहे हैं वह ले लो कम से कम दो चाय तो आ जाएगी मैं अभी वापस आता हूं एक मुझे भी पिलाना और उसके बाद वो चल दिए मुझे थोड़ा अटपटा लगा मैंने सोचा कि शायद मुझसे कुछ भूल हुई है मैंने मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्यों भाई क्या मैंने दस रुपए कुछ गलत दिए टैक्सी ड्राइवर बोला साहब आपको तो देने भी नहीं चाहिए थे मैंने कहा वो क्यों बोला आपका सामान ऊपर रखने का काम मेरा था मगर मेरी चुकी तबियत खराब है इसलिए मैंने उसको सामान रख लेने दिया बोला आप बुरा मत मानिएगा आपने जो दे दिया वो बहुत था साहब मुझे लगा कि ऐसा स्पष्ट भाषा स्पष्ट भाषी बात कहना शायद यह बंबई की एक खासियत है क्योंकि मुझे आज भी याद है कि बंबई में मैंने पहली बार वर्क कल्चर शब्द के बारे में आ, उसे यूं कहना चाहिए कि वर्क कल्चर के बारे में सुना तो शायद पहले था परंतु उसका अनुभव पहली बार बंबई में ही किया था मेरे साथ मेरे एक मित्र विजिलेंस डिपार्टमेंट में जब मैं काम करता था हम और वो मिलकर के एक स्टेटमेंट बनाया करते थे जो कि शायद क्वार्टरली बेसिस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजा जाता था उसमें सारे सर्कल्स का डेटा इकट्ठा करके जैसी कि होता है केंद्रीय कार्यालय के कर्म के विभागों में कि डेटा हमारा तो अपना कुछ होता नहीं हम सर्कल से इकट्ठा करते हैं और उसको एकत्र करके भेज देते हैं तो बेसिकली तो कंपाइलेशन का ही काम था मुझे याद है कि हमारे एक सर्कल ने वो डेटा नहीं भेजा वो सर्कल लेट लतीफ सर्कल हुआ ही करता था मैंने अपने उस साथी से जो हमारे साथ में जो काम कर रहे थे मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा करते हैं कि जो पिछला डेटा है इस सर्कल का उसी को रिपीट कर देते हैं क्योंकि कितना फर्क पड़ेगा दो चार का फर्क पड़ेगा तो जहां हजार बारह सौ केस जा रहे हैं उसमें दो चार के फर्क से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो रिटर्न भी कोई ऐसा बहुत खास नहीं था परंतु उसको समय से भेजना शायद मतलब मजबूरी हुआ करती थी हमारे वो मित्र जो बंबई के पुराने कर्मी थे उन्होंने मुझसे एक बात कही उन्होंने कहा कि साहब हम लोग सेंट्रल ऑफिस में शायद काम कम करते हैं मगर हम जो भी काम करते हैं हम बंबई के लोग काम ठीक करते हैं उनकी ये बात मुझे आज भी ऐसे ही याद है जैसे कि अभी आधे घंटे पहले मुझसे किसी ने कुछ कहा मैं समझ गया ये है वर्क कल्चर परफेक्शन को लेकर के और साहब मैंने उस टैक्सी वाले की बात सुनी तो मुझे अपने मित्र की बात याद आई तो मैं यही कह सकता हूं कि बंबई में उतरने के साथ ही मुझे बंबई के वर्क कल्चर का एक नजारा मिला उसके बाद मैंने जैसा कि आपसे बताया कि मुझे बंबई आने का अवसर मिला था मिला है इस बार अपनी पत्नी के कारण तो जो भी कार्य पत्नी की व्यस्तता थी और मैं तो शुद्ध अव्यस्त हो गया तो मैंने सोचा कि बंबई आने पर जितने शौक पूरे करने हैं उनको पूरा कर लिया जाए आपको मालूम है ना कि जो अतीत है यानी कि जो बीता हुआ है उसको भूतकाल कहते हैं आप सोच रहे होंगे उसको भूतकाल क्यों कहते हैं अरे भैया मेरे हिसाब से उसको भूतकाल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यादें भूत बनकर आपके दिमाग में चढ़ी रहती हैं। अब सवाल यह हुआ कि हमारे दिमाग में भूतकाल की रेल की यादें बहुत थी यानी कि जब भी हम बंबई की याद करते थे तो साहब हमें अपनी लोकल ट्रेन की यात्राएं याद आ जाती थी अब आपको सच बताऊं हम जहां रह रहे हैं ना वो इलाका है प्रभा देवी हमारे बंधु जिनके यहां हम रुके हुए हैं वो प्रभा देवी में रहते हैं उनका कार्यालय कफ परेड में है और वो हर सुबह प्रभा देवी से कफ परेड जाया करते हैं और वो भी अपनी कार से और वो भी अकेले तो साहब हमने उनसे कहा कि भैया आप जब सुबह जाएंगे तो हमें आप कफ परेड पर छोड़ दीजिएगा उन्होंने हमसे पूछा कि साहब आप कफ परेड पर क्या करेंगे और वो भी इतनी सुबह तो हमने कहा वो छोड़िए हम आपको बताएंगे नहीं कि हम क्या करेंगे खैर जब उन्होंने काफी पूछा तो हमने उनको बता दिया कि साहब हम वहां से और बंबई वीटी जाएंगे और बंबई वीटी से अपने एक मित्र से मिलने कल्याण जाएंगे उन्होंने कहा साहब कल्याण हमने कहा हाँ। तो बोले कि चलिए हम आपको वीटी पर छोड़ देते हैं तो हमने कहा नहीं हमें कफ परेड से बस में भी बैठना है साहब उन्होंने हमको कफ परेड पर छोड़ दिया हम कफ परेड से बस में बैठे और बस में बैठकर हम आराम से वीटी स्टेशन पहुंचे वीटी स्टेशन पर चलना शुरू टिकट की लाइन में लगे टिकट लिया रिटर्न टिकट दो भैया साहब रिटर्न टिकट ले लिया अब हमें याद आया कि बंबई में रिटर्न टिकट जब लिया जाता था तो उसके पीछे लिखा होता था वैलिड टिल नेक्स्ट डे 12 इन द नाइट एंड टिकट ऑन सैटरडे वैलिड टिल मंडे हमने देखा कि भैया इस टिकट पे भी वैसा लिखा है कि नहीं चलिए साहब लिखा हुआ तो था अगले दिन के लिए वैलिड था वो मंडे वाली बात नहीं लिखी थी कोई बात नहीं अब साहब हम आए अब देखिए क्या होता है ना वो जो भूत होता है उसके पांव नहीं होते यानी कि वो संपूर्ण नहीं होता तो उसी तरह से हमारी यादों में भी लोकल ट्रेन संपूर्णता नहीं थी हमें यह तो याद था कि भैया बंबई वी टी और माफ कीजिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर एक और दो नंबर से जो गाड़ियां मिलती हैं वो तो नवी मुंबई की ओर जाती हैं तीन और चार नंबर से वो स्लो ट्रेन मिलती हैं मगर हम ये भूल गए थे कि पांच छह सात आठ नंबर से दूसरी ट्रेनें भी मिलती हैं जो फास्ट ट्रेन होती हैं अब साहब हम पहले आराम से चल दिए तीन चार नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ हाँ आपको एक बात और बताएं हमें साहब एक बड़ी अच्छी आदत थी वो वो भी भूत की बात है वो आदत थी एक बिस्किट का पैकेट जरूर खरीद लेते थे जब भी वापसी की यात्रा शुरू करते थे तो वो बिस्किट का पैकेट खरीद के आराम से और वो भी क्रीम बिस्किट साहब खाते थे हमने साहब अभी भी वो क्रीम बिस्किट का एक पैकेट खरीदा जाकर और जल्दी है स्लो ट्रेन में बैठने जा रहे थे इतने में देखा सामने बदलापुर की ट्रेन खड़ी है अब आपको जो लोग बंबई नहीं जानते हैं वो बदलापुर का महत्व नहीं समझ पाएंगे मगर मैं आपकी सुविधा के लिए जो बंबई जानते हैं उनको तो पता है मगर आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि फास्ट ट्रेनों में भी दो कैटेगरी होती है एक होती है फास्ट और एक होती है डबल फास्ट तो अब साहब छोड़िए उसका डिफ्रेंसिएशन क्या बताऊं मगर डबल फास्ट ट्रेन इतना समझ लीजिए कि वो कल्याण तक फास्ट जाती है और जो सिंगल फास्ट होती है वो सिर्फ थाणे तक फास्ट जाती है तो थाने के बाद हर स्टेशन पे रुकती जाएगी डबल फास्ट थाने के बाद भी फास्ट जाएगी था महत्वपूर्ण स्टेशन है कल्याण से पहले का खैर साहब हमने बद्रापुर की ट्रेन देखी हमें लगा डबल फास्ट हम पंद्रह साल बंबई में रहे मगर हम साहब कभी भी डबल फास्ट ट्रेन में बैठने का सुख नहीं उठा पाए थे देखिए भूत ने मदद कर दी और भविष्य में आगे बैठ पाएंगे इसकी आशा करते हुए हम साहब उस ट्रेन में बैठ गए आपको सच बताए माफ कीजिएगा उस ट्रेन की यात्रा में हम इतना उत्साहित और उत्तेजित थे कि हमें तो वो एक घंटे का सफर पता ही नहीं चला अब मुझे समझ में आता है कि छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कैसे उनकी गर्दन इधर से उधर घूमती रहती है उसी प्रकार से हमारी गर्दन भी इधर से उधर घूमती रही जब फास्ट ट्रेन चल रही है कुछ प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हुए हैं और आप उनको देखते हैं और तेजी से गाड़ी निकल जाती है बहुत मजा आता है साहब बहुत ही अच्छा लगता है हां हां लोगों को पीछे छूटते हुए देखना तो हमेशा ही अच्छा लगता है मगर मैं यहां पर लोगों को पीछे छूटते हुए देखने में मजा नहीं ले रहा था मैं तो उस ट्रेन की यात्रा का आनंद ले रहा था और सच बताऊ आपको ट्रेन की यात्रा के साथ साथ बहुत सी इतनी सारी बातें याद आ रही थी पंद्रह साल की पंद्रह साल के दिनों में ट्रेन की यात्रा के दौरान कितने सपने कितने अरमान कितने दुख कितने सुख सब कुछ तेजी से सिनेमा के पर्दे पर चलने वाली तस्वीरों की तरह आंखों के सामने से निकला जा रहा था मैं साहब आपको मैंने बताया ना कि मैं अक्सर अपने साथ एक किताब अपने थैले में जरूर लेकर चलता हूं हां हां मैं थैला लेकर चलता हूं तो थैले में एक किताब लेकर जा रहा था मगर किताब तो खोलने का अवसर ही नहीं मिला हां आपको एक मजे की बात बताता हूं साहब मैंने उस ट्रेन की आवाज रिकॉर्ड कर ली आपको सुनवाता हूं सुनिए देखें कि आप स्पीड का मजा आता है या नहीं आता है ये रही हमारी ट्रेन कहिए कैसा लगा लगा ना स्पीड का झटका अब साहब हम इस तरह से कल्याण पहुंच गए आपको इसके साथ ये बताना जरूरी है कि मौसम गर्म हवा गर्म पसीना बहने की पूरी संभावनाएं मगर हम तो भैया अब विंडो पर बैठे हुए थे तो ट्रेन में तो पसीना नहीं आया मगर हमारी डबल फास्ट ट्रेन कल्याण से दो स्टेशन पहले दो स्टेशनों के बीच में रुक गई बस आप आगे शायद प्लेटफार्म नहीं खाली होंगे या जो भी वजह होगी वहां के बाद वो ट्रेन रेंगते रेंगते रेंगते रेंगते कल्याण पहुंची कल्याण पहुंच के अपने दोस्त के घर जाने के लिए कहीं से ऑटो पकड़ना था बस भैया अब ऑटो पकड़ने के लिए दोस्त ने जो जगह बताई थी वो जगह ढूंढने के लिए कम से कम दो बार तो पुल से ऊपर चढ़ना उतरना पड़ा मैंने शायद आपको पहले भी अपने किसी किस्से में बताया है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए उनको गिनना और सीढ़ियां उतरते हुए उनको गिनना यह मेरा शगल है शगल मतलब आदत तो साहब 48 सीढ़ी चढ़िए 48 सीढ़ी उतरिए फिर 48 चढ़िए और फिर 48 उतरिए सुना करते थे कि बंबई में एस्केलेटर लग गए हैं मगर साहब ना मालूम एस्केलेटर स्टेशन के किस हिस्से में और किस कोने में लगे मुझे पता नहीं कल्याण स्टेशन पर तो मुझे एस्केलेटर नहीं नजर आए हम साहब छियानवे सीढ़ी चढ़े और छियानवे सीढ़ी उतरे और पहुंचे चलते फिरते किसी प्रकार से आपको एक बात और बता दूं। बंबई में चलना बहुत मामूली बात है मामूली इसलिए कि यहां पर आपको कम से कम कंपलसरी वॉकिंग के नाम पर दिन भर में आधा पौना घंटा तो चलना ही पड़ता है आप कितना भी आराम की नौकरी करते हो कितना भी आराम से घर में बैठते हो परंतु यदि आप ट्रेन पकड़ने के लिए या ट्रेन से यात्रा करने के लिए या बस से भी यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़े तो भैया कम से कम 40-50 मिनट पैदल चलने को तैयार रहिए तो साहब हम पैदल चल के पहुंच गए ये पैदल यात्राएं इनका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने हमको पसीने से सराबोर कर दिया खैर साहब ऑटो मिल गया दोस्त के पास पहुंच गए दोस्त के साथ समय बिताया बहुत मजा आया और भरपूर भोजन पाया उसके बाद भोजन करने के उपरांत वापसी की यात्रा बस साहब यहां पर वो भूत जो थे उन्होंने पूरी तकलीफ दे डाली पूछिए क्यों देखिए साहब चलना दोपहर में चलना ट्रेन में बैठना ये सब खाना खाने से पहले तो अच्छा लगता है परंतु जब पेट में भोजन भरा हो उसके बाद अब आदतें ये हो गई हैं कि कहीं पर टांग फैला के आराम से बैठा जाए नतीजा वही हुआ साहब हम भी स्टेशन पहुंचे और दोपहर का टाइम कल्याण स्टेशन पे आराम से एक बेंच पर बैठ गए पंखा चल रहा था विश्वास करिए तकरीबन 15-20 मिनट उसी बेंच पर बैठे बैठे सो गए आंख खुली तो पता चला कि इस प्लेटफॉर्म से कोई ट्रेन नहीं जाने वाली है तब क्या होगा फिर गए देखा कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है उस प्लेटफार्म पे पहुंचे जब वहां जाकर ट्रेन पे बैठ गए उसके बाद बढ़िया से हवा लगते हुए और सोते हुए परेल तक पहुंच गए स्लो ट्रेन थी परेल स्टेशन पे उतर गए जब परेल स्टेशन पे उतरे तो परेल से प्रभा देवी जाना यूं समझ लीजिए कि नाकों चने चबाने के बराबर है आप पूछेंगे ये क्यों अरे भैया ये इसलिए क्योंकि परेल से प्रभा देवी बहुत करीब है मगर वो करीब जो है वो है मोटर कार से बस से मोटरसाइकिल से या किसी भी मैकेनिकल वाहन से यात्रा करने के लिए पैदल चलने के लिए करीब नहीं है पैदल चलने में मैं ये तो नहीं जानता कितने किलोमीटर है मगर कम से कम आधा घंटा चलना पड़ता है मगर हमें साहब रास्ता पता नहीं था हम पुल से नीचे उतरे किसी से पूछा उसने कहा सामने है चले जाइए हमने कहा साहब किधर उसने हमें एक सड़क की ओर इशारा कर दिया हम उस सड़क पर चल दिए आगे चलकर वो सड़क दो हिस्सों में बटी फिर वो दो हिस्से कहीं चार हिस्सों में बटे हमें साहब समझ आया नहीं हम इधर उधर अटकते भटकते पहुंच गए और किसी प्रकार से जब घर तक पहुंचे उस समय तक हम तकरीबन 40 मिनट या 35 मिनट चल चुके थे और बदन के हर उस जगह से जहां से पसीना निकल सकता है पसीना निकल रहा था पांव पता नहीं चल रहे थे साहब हैं भी कि नहीं है हाँ, आप यह सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया वो इसलिए कि पांव का दर्द शरीर के हर हिस्से में पहुंच चुका था तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि दर्द पांव में हो रहा है या सिर में हो रहा है खैर साहब इस प्रकार से उस दिन हमने जो रेल यात्रा की उस रेल यात्रा के बाद हमारे दिल में ऐसा भय बैठ गया कि भाई अब जब रेल यात्रा करनी हो तो बंबई शहर में पुराने दिनों के भूत को पहले घर में बांध के छोड़ जाओ और तब उसके बाद जाओ अब साहब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये भूत से इतना डर क्यों गए अरे यार जब हम पहले यात्रा करते थे तो हमारे शरीर में युवावस्था के कुछ गुण मौजूद थे अब युवावस्था के गुण तो हो गए समाप्त क्योंकि वृद्धावस्था आने लगी और वृद्धावस्था को हमने स्वीकार नहीं किया शरीर तो भाई आप स्वीकार करिए या मत करिए शरीर तो स्वीकार कर ही लेता है तो साहब भरोसा करिए हमारा कि भाई समय की पुकार को समझ लो और भूत प्रेत को किनारे रख के तब पुरानी यादें ताजा करने जाओ तो बंबई की अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है तो मैंने आपको केवल अपनी एक यात्रा का वर्णन सुनाया है मैं आपको बंबई के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं मगर कुछ बातें अगले हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी तो अरे बातें बहुत हैं बताने को इतनी सारी बातें हैं कि मैं बताता रहूंगा तो भैया बंबई की यादें आपके मन में भी ताजा हो जाएंगी और जिन्होंने बंबई नहीं देखा ऐसे भी दोस्त हैं क्या जिन्होंने बंबई नहीं देखा है? नहीं देखा तो सभी ने है मगर उन्होंने शायद बंबई को उस तरह से महसूस नहीं किया होगा जैसे हमने किया है बातें करते रहेंगे अगली बार जब आपसे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे कीर्ति कॉलेज में पाओ क्या है वड़ा पाव वड़ा पाव वाले के यहां का दृश्य देखकर आंखें फटी की फटी रह गई और इतवार के दिन मरीन ड्राइव दिन क्यों कहें इतवार की रात मरीन ड्राइव पर क्या देखा चलिए ये बातें अगले हफ्ते करते हैं तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं आपने समय दिया है उसके लिए आपका आभार धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाय बाय कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान है दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान बेघर को आवारा यह कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे उसको बेस नस बेघर को आवारा कहते हंस हंस खुद काटे गले सबके कहे इसको को एक चीज कहे कई नाम यहाँ जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान